महाभारत आदि पर्व आदिपर्व एकत्रिशोध्याय इंद्र के द्वारा बाल खिल्यों का अपमान और उनकी तपस्या के प्रभाव से अरुण एवं गरुण की उत्पत्ति वाचन को पराधो कौपराधो महेंद्रस् कमादस्त सूतज तपसा बालखिलनाम संभूतो गरुण कथम सोनक जी ने पूछा सूत नंदन इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुण की उत्पत्ति कैसे हुई थी कश्यप्य दिजातेश्च कथम वै पक्षिरा सुत अध्याभूता कथम कश्यप जी तो ब्राह्मण है उनका पुत्र पक्षराज कैसे हुआ साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्धर्ष एवं अवध्य कैसे हो गया कामचारी स श्रोतम पुराण यदि पठ्यते उस पक्षी में इच्छानुसार चलने तथा तो रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई मैं यह सब सुनना चाहता हूं यदि पुराणों में कहीं इसका वर्णन हो तो सुनाइए श्रोतवाच विषय पुराणस्यन्मा तम परिप्रेक्षसी शणु में वतत सर्व ए तत्सप तो द्विज उग्रवाजी ने कहा ब्रह्मण आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है मैं संक्षेप में ये सब बातें बता रहा हूँ सुनिए यजत पुत्र काम से कश्यप प्रजापते सहाय ऋषियों देवा गंधर्वाच ददो किल कहते हैं प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे उसमें ऋषियों देवताओं तथा गंधर्वों ने भी उन्हें बड़ी सहायता दी तत्माको शक्रो नियुक्त कश्यपे न मुनि हो बाल खिल्या ये चार्य देवता गणा उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समिधा लाने के काम पर नियुक्त किया था बाल खिल्य तथा अन्य देवतों देवगणों को भी यही कार्य सौंपा गया था सक्रस्तुवी सदृश्यम इद्म गिप्रभम समुदमया नयास नात कृष्ठादि व प्रभु इंद्र शक्तिशाली थे उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना कष्ट के ही वे ले आए अथा पश्चिन्धवान्न अंगुष्ठो दर वृष्मण पलास वर्ति का में काम वहत संघतान् पथि उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था वे सब मिलकर पलाश की एक छोटी सी टहनी लिए आ रहे थे शिवांगराहारास्तोधन क्लिश्यमान बंधवान्द गोश पदे संपलु तो दके उन्होंने आहार छोड़ रखा था तपस्या ही उनका धन था वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे पानी से भरे हुए गोखर के लाँघने में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था उनमें शारीरिक बल बहुत कम था तां विस्मया विष्टो वीरजोन्मत्त पुरंदर अवश्भ्यम लंघयच अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए वे अपमानपूर्वक उन्हें लांग कर शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए तेथरो समाविष्टा शुभ्र समातम्य आ रे भिरे महत्कर्म तदाशक्र इंद्र के इस व्यवहार से बाल्य खिल मुनियों को बड़ा रोष हुआ उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था जुहूर्ष तपसो विधवेद मंत्रेच्चावचैर्भिप्राए न कामे नो ब्राह्मणों वे उत्तम तपस्वी बाल खिल्ल मन में जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देते थे वह बताना बताता हूँ सुनिए काम भ्र काम गमो देवराज भय इंद्रो सर्वदेवा भवेदिथि यम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले भी महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक इच्छानुसार पराक्रम करने वाला और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो इंद्राक्षत गुण शौर्य वीर चय मनोजब तपसो न फलनाद्य दारुण संभव शौर्य और वीर में इंद्र से वह सौ गुणा बढ़कर हो उसका वेग मन के समान तीव्र हो हमारी तपस्या के फल से अब ऐसा ही वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो तदबुद्वा भ्रत संतप्तराजू जगाम कश्यप्रत उनका यह संकल्प सुनकर सौ यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बड़ा संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी के शरण में गए तत्वा देवराज से प्रजापति बालकल्याणुपगम्य कर्म सिद्धि अप्रेक्षत देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप बाल बालकिल्ल्यों के पास गए और उनसे उस कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया एवं कियामित चापी प्रत्युचो तां कश्यप उवाचेद शांतपूर्व प्रजापति सत्यवादी महर्षि बाल ने हाँ ऐसी ही बात है कहकर अपने कर्म की सिद्धि का प्रतिपादन किया तब प्रजापति कश्यप ने उन्हें पूर्वक समझाते हुए कहा अयम इंद्र त्रिभुव निगाहण कृत इंद्रथे चवंत यत्नवंत तपोधनो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये पुरंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील है न मिथ्या ब्रह्मणो वाक्यम करतुमर्थ तमाह भवता न मिथ्या यम संकल्प वही संत महात्माओं आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न करें साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि आपके द्वारा किया हुआ यह अभीष्ट संकल्प भी मिथ्या ना हो। न होना देवराज से जात अत अत्यंत बल और सत् गुण से संपन्न जो यह भावी पुत्र है यह पक्षियों का इंद्र हो देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं आप इन पर अनुग्रह करें एव मुक्ता कश्यपे नाल खल्याना प्रत्युचुरपूज्य मुनिश्रेष्ठम प्रजापतिम। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या के धनी बालखिल मुनि उन मुनिश्रेष्ठ प्रजापति का सत्कार करके बोले ख्या्याचु इंद्राथम साररंभ सर्व प्रजापते अपत्या साररम भवत मे स्थित तदिद सफल कर्म तय प्रतिगृहता यथा श्रेजो नुप्यसी बाख्यो ने कहा प्रजापते हम सब लोगों का यह अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका यह यज्ञ समारोह संतान के लिए अभीष्ट था अतः इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सबके भलाई दिखाई दे वैसा ही करें। शौत्रुआच ए तस्मिन देभ काले तू दे दाक्षायणी शुभाम विनता नाम कल्याणी पुत्र कामा यशस्वी तप सप्ता भ्रत पर स्नाता उपचक्राम उग्र श्रवाजी कहते हैं इसी समय शुभ लक्षणा दक्षकन्या कल्याणमयी विनता देवी जो उत्तम यश से शोभित थी पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगी ऋतुकाल आने पर जब वह स्नान करके शुद्ध हुई तब अपने स्वामी की सेवा में गई उस समय कश्यप जी ने उससे कहा आरम्भ सपलो देवी भविताय स्वयेसी पुत्रिभुवनेश्वर देवी तुम्हारा यह अभिष्ट समारंभ अवश्य सफल होगा तुम ऐसे दो पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे तपसा बालकल्याणाम मम संकल्पज तथा भविष्य तो महाभागौ पुत्रौ त्रैलोक्य पूजित तो। बाल खिल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें दो परम सौभाग्यशाली पुत्र होंगे जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी उवाच चैना भगवान कश्यप पुनरव धारता प्र, प्रमातेद गर्भों महोदय इतना कहकर भगवान कश्यप ने पुनः विनता से कहा देवी यह गर्भ महान अभ्युदयकारी होगा अतः इसे सावधानी से धारण करो एत ए सर्व तो सर्वपद त्रीनाम कार्य तुम्हारे दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्र पद का उपभोग करेंगे स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे सतक्रतुमवाच प्रीय प्रजापतिसहाय महाबीज भ्रातर ते भविष्य नैताभ्यां भविता दोष सकाशत्ंदर दे सकसंतापस्वेन्द्रो भविष्य विनता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापति ने सतक इंद्र से कहा पुरंदर ये दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी इंद्र तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए देवताओं के इंद्र तुम्ही बने रहोगे न चाप्यवया भूय छेदव्या ब्रह्मवादिनः न चापमान्यादर पात सेवा भ्रज्रा भृतकोपनाह एक बात ध्यान रखना आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास और अपमान न करना क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है तथा वे तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं एवं मुक्तो जगा निर्भिशंक्रविष्टपम विनता चाप्य सिद्धार्था बभूव मुदिता तथा कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निशंक होकर स्वर्गलोक में चले गए अपना मनोरथ सिद्ध होने से विनिता भी बहुत प्रसन्न हुई जनयापास जनयापा सपुत्रुण गरुणम तथा विकलांगो विकलांगोणस्त भास्कर पुरस उसने दो पुत्र उत्पन्न किए अरुण और गरुण जिनके अंग कुछ अधूरे रह गए थे वे अरुण कहलाते हैं वे ही सूर्यदेव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं पतत्री नाम चरुणम इंद्रभ्य ना तत्कर्म शुभन छूयताम भृगुनंदन भृगुनंदन दूसरे पुत्र गरुण का बखियों के इंद्र पद पर अभिषेक किया गया अब तुम गरुण का यह महान पराक्रम सुनो एम्द्भार श्रीमहाभार आस्तिक आस्तिपर्वण सौपर्णे एक सोध्याय